श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नरेंद्रनाथ का प्रथम आगमन और परिचय कौशल से नामक जंगी जहाज देखने की आज्ञा प्राप्ति, नाथ के असीम साहस का परिचय प्रदान करती है दो एक घटनाओं का उल्लेख करना यहां अप्रासंगिक न होगा भूतपूर्व भारत सम्राट सप्तम एडवर्ड जिस वर्ष प्रिंस ऑफ वेल्स रूप में भारत भ्रमण के लिए आए थे उस समय नरेंद्र की आयु 10-12 वर्ष की थी ब्रिटिश राज्य का सिरापीस नामक एक भारी जंगी जहाज उस समय कलकत्ते में आया था अनुमति पत्र लेकर कलकत्ते के अनेक व्यक्ति उस जहाज़ के भीतर का भाग देखने गए बालक नरेंद्र अपने मित्रों के साथ उस जहाज को देखने के लिए अनुमति पत्र पाने की आशा से एक दिन प्रार्थना पत्र लिखकर कर स्थित ऑफिस के सामने पहुँचे परंतु दरबार विशेष सम्माननीय व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी दूसरे को भीतर नहीं घुसने देता था तब थोड़ी दूर पर खड़े होकर अंग्रेज अफसर से भेंट करने का उपाय सोचते हुए वे जो लोग भीतर जाकर अनुमति पत्र के साथ लौट रहे थे उन्हें देखने लगे उन्होंने देखा कि सभी लोग उस ऑफिस के तिमंजले पर के बरामदे में जा रहे हैं नरेंद्र ने समझ लिया कि वही बैठकर अफसर अनुमति पत्र दे रहे हैं उस स्थान पर पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता है या नहीं खोजते हुए उन्होंने देखा उस बरामदे के पीछे के भाग में नौकरों के जाने के लिए एक तंग लोहे की सीढ़ी है किसी के देख लेने पर डांट दपट या मारपीट की भी नौबत आ सकती है यह जानकर भी साहस पर भरोसा रख वे उस सीढ़ी से तिमंजले पर चढ़ गए और उस अफसर के कमरे के भीतर से बरामदे में पहुँचे अफसर के चारों ओर भीड़ लगी थी अफसर सामने की मेज पर सिर झुकाए लगातार अनुमति पत्रों पर हस्ताक्षर करते जा रहे थे नरेंद्र नाथ सब के पीछे खड़े रहे अंत में अनुमति पत्र पाकर सामने की सीढ़ी से ही उतर आए अखाड़े में ट्रेप्रेज खड़ा में गड़बड़ी शिमला मोहल्ले के बालकों को व्यायाम की शिक्षा देने के लिए कार्नवाली स्ट्रीट के पास एक अखाड़ा था हिंदू मेले के प्रवर्तक श्रीयुक्त नवगोपाल मित्र ने ही उसकी स्थापना की थी मकान के बहुत समीप होने के कारण नरेंद्र अपने मित्रों के साथ वहाँ जाकर प्रतिदिन व्यायाम का अभ्यास करते थे मोहल्ले के लोगों से नवगोपाल बाबू का पहले से ही परिचय था अतः उन्हीं लोगों के ऊपर उन्होंने अखाड़े का कार्यभार सौंपा था एक दिन अखाड़े में ट्रैपेज झूला लटकाने के लिए लड़के किसी तरह उनकी भारी लकड़ियाँ खड़ी नहीं कर सके लड़कों के उस कार्य को देखकर रास्ते में लोगों की भीड़ लग गई परंतु कोई भी उन्हें सहायता देने के लिए आगे नहीं आया भीड़ में एक बलवान अंग्रेज नाविक को खड़ा देख कर ने उसके पास जाकर सहायता देने के लिए अनुरोध किया वह भी आनंद से सहमत होकर बालकों के साथ सहयोग देने के लिए आ गया अब रस्सी बांधकर लड़के उस ट्रैपेज का सिरा खींचकर ऊपर उठाने लगे और वह अंग्रेज लकड़ी का निचला भाग गड्ढे में प्रविष्ट कराने के लिए सहायता देने लगा काम थोड़ा होने की ही लगा था कि रस्सी टूटकर ट्रैपेज की लकड़ियां जमीन पर गिर पड़ी और एक लकड़ी का निचला भाग छिटक साहब के माथे पर लगा चोट भारी लगने से वह बेहोश होकर गिर पड़ा साहब को बेहोश और उसके घाव से से रक्त बहते देखकर लडकों ने समझा वह मर गया है। और और पुलिस के डर से इधर उधर भाग गए। केवल नरेंद्रनाथ उनके दो एक विशेष घनिष्ठ मित्र ही घटनास्थल पर खड़े रहे और इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे नरेंद्र ने अपनी धोती फाड़ और उसे जल में भिगा साहब के घायल स्थान पर पट्टी बांध दी फिर उसके मुंह पर जल छिड़क कर हवा करते हुए उसे होश में लाने का प्रयत्न करने लगे थोड़ी देर में साहब होश में आ गया तब उसे सामने के ट्रेनिंग एकेडमी नामक स्कूल में ले जाकर लिटा दिया गया नौगोपाल बाबू को खबर भेजी गई कि वे शीघ्र ही एक डॉक्टर को लेकर चले आए डॉक्टर आए और परीक्षा करके कहा कि चोट बहुत अधिक नहीं है एक सप्ताह के उपचार से चोट अच्छी हो जाएगी नरेंद्र की सेवा और औषधि पथ्यादि से साहब उस समय के भीतर ही अच्छा हो गया पड़ोस के कुछ संपन्न व्यक्तियों से चंदा इकट्ठा कर नरेंद्र ने साहब को उसके स्थान पर भेज दिया नरेंद्र के बचपन की ऐसी अनेक घटनाएं हमने सुनी है विपत्ति में पढ़ भी वे अविचलित रहते थे